के पंक, की एक और पेशकश। दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के संसार में सुनते हैं बाल राम कथा की आगे की कथा अध्याय चार राम का वनगमन को भवन में घटी घटना के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी कई कई अपनी जिद पर अड़ी रही राजा दशरथ उसे समझाते रहे। पूरे नगर में राम के की तैयारियां हो रही थी गुरु वशिष्ठ की आंखों में नींद नहीं थी किंतु महामंत्री सुमंत कुछ परेशान थे वे महर्षि के पास गए और उन्होंने बताया कि पिछली शाम से किसी ने महाराज दशरथ को देखा नहीं है महर्षि ने महामंत्री सुमंत को तुरंत राजभवन भेजा सुमंत राजभवन पहुंचे वहां उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ पलंग पर पड़े हैं कैकई ने कहा मंत्रीवर महाराज बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत ही दीन भाव से राम को बुलाने की आज्ञा दी सुमंत के मन में कई तरह की शंकाए उठी पर वे उन्हें टालते रहे राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी भवन को अच्छे से सजाया जा रहा था सुमन को देखकर चारों तरफ कोलाहल बढ़ गया सभी लोग राम का राज्यभिषेक देखने के लिए बेचैन थे तभी सुमंत ने कहा राजकुमार महाराज ने आपको बुलाया है आप मेरे साथ चले कुछ देर में राम लक्ष्मण वहां पहुंच गए राम समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया है सभी लोग समझ रहे थे कि राम राज्यभिषेक के लिए जा रहे हैं इसलिए लोग उनकी जय जयकार करने लगे महल में पहुंचकर राम ने माता पिता को प्रणाम किया महाराज दशरथ राम को देखकर बेसुध हो गए होश आने के बाद भी वे कुछ कुछ बोल नहीं नहीं? थोड़ी देर तक चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। राम राम ने ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? तब राम ने माता कैके से कहा माते आप ही बताइए कैके ने बताया कि महाराज ने मुझे एक बार दो वरदान दिए थे मैंने कल रात वही दो वरदान मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं यह रघुकुल की नीति के विरुद्ध है मैं चाहती हूं कि भरत का राज्यभिषेक हो और तुम चौदह वर्षों के लिए वन में रहो राम ने माता की बातों को सुनकर दृढ़ता से कहा पिता का वचन अवश्य पूरा होगा भरत को राज गद्दी दी जाएगी और मैं आज ही वन चला जाऊंगा राम की बातों से कैकई के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। महाराज को धिक्कारते हुए उसकी ओर देखते रहे। कई के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माता कौशल्या के पास गए उन्होंने माता को सारी बातें बताई तथा अपना निर्णय भी सुनाया राम की बातें सुनकर माता कौशल्या अपनी सुद खो बैठी लक्ष्मण काफी क्रोध में थे राम ने लक्ष्मण को समझाया और वन जाने की तैयारी के लिए कहा कौशल्या का मन था कि राम भले ही राजगद्दी छोड़ दे पर वन न जाए उन्होंने राम को समझाया कि यह राजाज्ञा अनुचित है उसे मानने की आवश्यकता नहीं है राम ने माता को बताया यह राजा नहीं, यह नहीं, एक पिता की आज्ञा है। मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण क्रोध में राम से कहते रहे आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें। राम ने लक्ष्मण को बताया कि उन्हें अधर्म का सिंहसन नहीं चाहिए उनके लिए जैसा राज सिंहासन है वैसा ही वन है कौशल्या भी राम के साथ वन जाना चाहती थी किंतु राम ने मना कर दिया और समझाया कि इस वक्त पिता को उनकी आवश्यकता है कौशल्या ने राम को गले लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि राम के लौटने तक वे जीवित रहेगी उनकी प्रतीक्षा करेगी माता कौशल्या से विदा लेकर राम पत्नी सीता के पास पहुंचे राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई पहले तो सीता ने राम के निर्णय का प्रतिवाद किया किंतु जब राम नहीं माने तो वे भी राम के साथ वन जाने का निर्णय कर बैठी उन्होंने बताया कि उनके पिता का आदेश है कि वह छाया की तरह राम के साथ रहे विवश होकर राम ने उन्हें भी साथ चलने की अनुमति दे दी शीघ्र ही वन जाने की तैयारियां होने लगी राम के वनगमन का समाचार पूरे नगर में जल्दी ही फैल गया कुछ देर पहले चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ थीं उन्हें अब उदासी ने घेर लिया था लोगों की आंखों में आंसू थे सभी अयोध्या वासी राम सीता को वन जाने से रोकना चाहते थे लेकिन वे सभी बेबस थे राम सीता और लक्ष्मण पिता का आशीर्वाद लेने कक्ष में गए दशरथ उठकर बैठ गए उन्होंने राम से कहा मैं वचनबद्ध हूँ राम पर तुम्हारे ऊपर तो कोई बंधन नहीं है तुम मुझे बंदी बना लो और मेरा राज संभालो पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया किंतु उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा इसी बीच कई कई ने राम लक्ष्मण और सीता को वलकल वस्त्र दिए उन्होंने राजसी वस्त्र उतारकर कर वस्त्र धारण कर लिए सीता को तपस्विनी वस्त्र में देखकर वशिष्ठ मुनि को क्रोध आ गया उन्होंने कहा अगर सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उनके साथ जाएंगे राम सबका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े आगे आगे राम उनके पीछे सीता और उनके पीछे लक्ष्मण राम ने सुमंत को रथ आगे बढ़ाने के लिए कहा नगरवासी रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे राजा दशरथ और माता कौशल्या भी उनके पीछे गए बड़े बूढ़े बच्चे सभी की आंखों में आंसू थे राम यह दृश्य देखकर विचलित हो उठे। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले गोमती नदी पार करके राम सीता और लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर पहुंचे महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया चौदह वर्ष के लिए विदा मांगी शाम होते होते वे लोग श्रृंगवेरपुर गांव में पहुंचे वहा निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया अगली सुबह राम ने महामंत्री सुमंत को वापस भेज दिया खाली रथ देखकर कर नगर वासियों ने सुमंत को घेर लिया सुमंत बिना कुछ बोले राजभवन की ओर चले गए सभी सुमंत के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे सुमंत की आंखों में आंसू थे महाराज की बेचैनी बनी रही वनगमन के छठे दिन राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। अगले ही दिन मुनि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से कहा कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। सभी की यही राय थी भरत को अयोध्या की घटनाओं के बारे में बताए बिना ही तत्काल अयोध्या बुला लिया जाए इसके आगे की कथा आप सुनेंगे अध्याय पांच में